अब अद्वैतमेवीता परिणाम चेत भी दात्विक सैनिक आस्त ही यदि दैत परिणाम सकते ही अद्यस्त अद्वैत पारिका सिद्धांत कहता है पूर्व अद्वैत ही द्वहतरुप सेणतवा दुग्ध दही हो गया नीति घट हो जाती तो धैतमी तात्व तो से घटवीतवास्तव करता है। शह पूर्व शंका का ना सिद्धांति देखें मिद्येत कथन मिजते ये मृत एक अथा कथन अजम न से भिन्न होते माया से यदि नहीं माने वास्तव ही द्वैत हो जाता है तो फिर अजन्ना आत्मतत्व तो तो नहीं रहेगा अजन् कथन को नी अस्मा तत्व तो विद्यमान अमृतम मर्तताम भ्रजत तत्व तो यदि तो भिन्न होता, तो तो तो होता है अद्वैत भेद को प्राप्त करे अमृत है अद्वैत आत्मतत्व मर्त्यताजत मर्त्यत को मरण धर्म को प्राप्त करे यदि परिणत होता है तो नष्ट होगा दोषमा विवर्त मानेंगे तो माया विद्या से ही से दिखती ये तो और बन जाए। नहीं माने तो से रज तो तो सर्वती है तो अमृतम अमृत अपना मृतत्व तो को प्राप्त कर पूर्वाध व्यावृत्या आशंका आदर्श पूर्वाध के शंका के निवृत्ति होती तो शंका पहले करते हैं द्वैतम अद्वैत भेद अद्वैत का भेद अद्वैत का कार्य द्वितम अद्वैतगत तो परमार्थ सत्य जैसा अद्वैत परमार्थ सत्य उसका कार्य द्वैती परमार्थ सद होगा सबसे आशंका इत्या शंका हो सकती है लोक में है तो कारण नित्य है कार्य घट है लेकिन ऐसा माना जाता है तो देते का कार्य तो देते ही होना चाहिए, अद्वित परामर्थिक टीका में तरणी अवतारित जाकर इस पर संख्या पूर्वार्ध अक्षर शब्दों को शब्दों का अवतरण करके व्याख्यान करते आह यमार्थसाद्वैत परमार्थ माया भिद्यत तो जो अद्वैत है परमार्थस्वते तो एक तो माया तो विद्यत माया से भेद को प्राप्त करता है तईमेरिका अनेक चंद्रवत्का के दृष्टि से जिससे अनेक चंद्र और वास्तव में ज्ञान से अनेक दिखता है वास्तवनी में है रज सर्पधारादि भेदेव रज ही सर्पधारादिभेद से भिन्न होती है और तो विवर्त है वास्तवन है न परमार्थ निरव निरव भेद तो परमार्थ तो दे तो देव को प्राप्त करे देता उसका कार्य होगा ऐसा नहीं क्योंकि आत्मा न निरवता निरवय आत्मा का कार्य देव ऐसा नहीं बन चलता है तीखा में निमत भेद मिथ्या भेदत्व चंद्रादिभेद चंद्रादित्य निर दृष्टि चंद्र भेद ये मिथ्या है तो उसको दृष्टान्त करके जितने भेद भेदत्व हेतु के दिथ्या सिद्धतम तो वेद प्रपंच दिखता है यह भी भेद मिथ्यावादास्पद भेद जो दिखता है इसके ऊपर विवाद सिद्धांत कहता है मिथ्या पूर्वी कहता है सत्य विवादास्पद भेद को पक्ष बना करके साध्यता मिथ्या भेदत को भेदत्व दूसरा अनुमान है व्यूमतम तत्व तो भेद रहितम निरगवत्वाद निवाद्वाच्च निरादिवत अद्वि तकभेदी तात्केदय निरग्वाद दूसरा तो निवाद तृतीय तो अजिवादी जाति जत्राति येद निरग्त्व कागयत्व अथवात्म अथवा अद्भुत भाव घटाधिवस निधि तह नार्थ तो निरवता परमार्थ भेद नहीं भेदने के आत्मा निरवय है तीता में निरवे वस्तुना न स्फुटन धर्मत्म आशंक्य आह आत्म वस्तु निरवयोग होने पर भी उसका स्फुटन विभाग धर्म हो जाएगा भेद हो जाएगा निरवयोग था भेद हो जाएगा भेद भेद धर्म वस्तु उसमें आ जाएगा धर्म हो जाएगा ऐसा शख्या कंश्य कहते हैं सवयव ही अवयव अन्य था नीद्य जो सवय है अवयव परिवर्तन होकर के भिन्न होता है निरवैव नहीं है यथाबुद्ध घटाधिभेद नृत्यवयव घटाधिभेद से भिन्न भिन्न होती है उत्तम अनुम निगम ये अनुमान क्या निरवयम से तत्व के भेद नहीं है उसका निगम तस्मा निरवयम अजम नान्य था कथन के ना चित प्रकार नीत निगे अजन मात्म तत्व के कसन जनगा चीत प्रसारण किसी भी प्रकार भिन्न नहीं होगा ना नान्य था अन्यथा का तो परमार्थ पे परमार्थ से कभी नहीं हो सका ना नान्य था, था किए न प्रकार में न ना भीतते नान्यता में न हो फिर न विद्यार्थे फिर न कहा पुनः नया अनुकर्षण हम अन्वय थे उनका के साथ अन्वय करने के लिए फिर कहा भाष्य में से व्याख्या करने के लिए स्पष्ट करने के लिए कह दिया मान्य था पहले आगे अन्याय करने के लिए विद्यार्थी के साथ जोड़ने के लिए न विद्यार्थे दोबारा कहा कार्य तो धर्म प्राण सत्याग इतर तरह प्रकार अभिप्रिय था आगे के निक प्रकार प्रकारत्व अंश आदि कार्यत्व धर्मत्व अंशत्कार अन्य प्रकार कार्यत्व में भिन्न होगा धर्मत्व अंशत्व में इस प्रकार भेद नहीं हो सका है केवल माया से ही राष्ट्र भेद नहीं पक्ष देशन द्वितीय इस नहीं मानेगी भेद मानेगी उसने दोष कहते हुए इस प्रार्थी की व्याख्या करते भरष तत्व तो विद्यमान तो अमृतम जो अमृत है अजम आत्मतत्व तो तो स्वभावत है अमृत अमृं अजन्ना स्वभावता जो अमृंधर्म वो मृतत्व को प्राप्त करे विपरीत है यथा अग्निशीतता अग्नि का विशीतत्व तो को प्राप्त करे विरुद्ध है प्रसंग से इष्टत आशंक्य ठीक है अमृतत्व आत्मतत्व है अग्नि मर्तत्व को प्राप्त कर ले हो जाता है एक अमृत आत्मतत्व मर्त्यत्व को प्राप्त कर ले ये आशंका करके इस तत्व आशंका करे निराकरण करते तत्व अनिष्टम स्वभाव वैपरीत्य गमन स्वभाव वैपरीत्य गमन अनिष्टम सर्वप्रमाण विरोध आत्म सर्वप्रमाण विरुद्ध है स्वभाव तो विपरीत कभी अग्निशीत हो जाए एक विवर्तवादों उपसहरती विवर्तवाद कहने से अन्व तत्व नहीं अतः तत्त्व अथत्व के अन्था भाव अद्वैते पार्थिग अथात्म द्वेत दिखता है अजम अव्ययम आत्मतत्व मया एव विद्यते न परमाथ यही निगमन हो अज अभिमा के आत्मतत्व मया से है पार्थिग नहीं तो विवर्तवाद फलित मवर्तवाद निश्चित होने पर जो निष्पन्न हुआ अर्थ कहते तस्म न पर द्वैतम द्वैतम परमात्म सब नहीं सपक्ष उत्तर स्वयुपक्ष अनुभाष्य दूसरे अपने पक्ष तो कह सह करके स्वक्ष कुछ लोगों मानते हैं संसार संसारिक्वेत है मोक्ष काल में अद्वैत होगा द्वीतावादी अद्वैत है और अद्वैत हो जाता है मुख्य काल में कुछ ऐसे एक देश वेदांति एक देश मानने वाले उनके मत चाघातकर्क दूसरे अजात भाव से मृतो भाव मर्तता कथम्यतिमृत भाव मर्तता अजातो अजात भाव से पदार्थ से आत्मतत्व वादि जाति जन्म इच्छा जहाँ तजा आत्मतः जन्म होता है विशेष वादि जाति जाति जन्म अजातो ही अमृतो भाव अजात है अमृत भाव पदार्थ कथम अर्थता यदि उत्पन्न होगा तो नष्ट होगा जाति जन्म चाहते तो नष्ट हो जाएगा तो अजातअमृत तत्व करके मर्त तो को मर्न धर्म कैसे तत्व करेगा अदभागति अगे अजात भाव से जाति वादि उसकी व्याख्या ये तो पुनः तो कैचि उपनिषद व्याख्याता ब्रह्मवादिदावदूता अजातवात्मतत्व अमृत से स्वभाव जातिपत्ति परमाते तदवती हैश्य जन्म होता तो नष्ट होगा ये पुनः केचिव उपनिषद्याख्या उपनिषद व्याख्या करने वाले ब्रह्मवादीन ब्रह्म बदती तील ब्रह्मवादी तो करके उपय पूर्वादिगण में पाठ निराजन किया दशा बदत बोलने वाले अजात आत्मतत्व अमृत स्वभाव जाति स्वभाव अमृत आत्मतत्व अजात अजन्न अजन्न अमृत आत्मतत्वस्वभात इसकी जाति जाति का उत्पत्ति परमा तो जमाते तदिअतवे उत्पन्न होता है तदेव मतः मेरी मरे नष्ट हो जाए अवश्य जात से ही ध्रो जन्म होता है कार्य तो नष्ट हो जाएगा स्वभावते व जात से स्वभावते अमृत से आत्मतत्व से परमार्थ से व ये सही सी कर बल स्वभाव ही स्वभावते आत्मतत्व अजन्म है स्वभावत अमृत भी इस आत्मतत्व का जो परमार्थ पे उत्पत्ति चाहते हैं इच्छा अपनी एक दशी पूछू उनके मत के अनुसार वो जब जन्म होगा तो नष्ट हो जाएगा जन्मे जात ध्रुवमृत नए न जन्म होता नष्ट होगा तेज यदि जन्म होता है तो काम आवश्यक अजा ही इत्यादि अक्षरा उच्ची अजा ही अमृत भाव कथमर्थतामिष्य इतना अक्षर योजना करते हैं सजा ही अमृत भाव स्वभाव अजन्मा है अमृत पदार्थ तत्त्व तो स्वभावत ऐसा होता है आत्मा कथम मर्तम कि जो अमृत स्वभाव थे फिर प्राप्त कैसे प्राप्त करेगा स्वभाव के विपरीत न कथन चल मर्तम स्वभाव वैपरीतम इससे है किसी प्रकार अजन्मा अमरण धर्म आत्म तत्व तो अमृत है मर्त को कभी प्राप्त नहीं कर सकता स्वभाव वैपरीत नहीं होगा पदार्था स्वभाव वैपरीत्य गुपन्नम पदार्थों तो तो का स्वभाव जो धर्म उसकी तो होता है उसकी विपरीत प्राप्त होता होता अग्निशी तो हो जाए ऐसा नहीं होता ये जो कहा गया उसका विस्तार करते ना तथा नमृत मर्त्यम नर्त्यम तथा प्रकृतिरसाथिष्यकृर भविष्य भविष्य अमृत मर्म नमृत न गताः न न न अमृतं अमृतं मर्त्यं मर्त्यं भवति तथा अमृत मर्त न होती मर्तम अमृत न होती कथित नव्य स्वभाव कविगा यहां तुर्वाधम ऋतु यस्मा नवतीमृत मत्यं अमृत मर् नोगा नवती अमृत मर्म अमृत मर्त नवके न्यम अमृत तथा मर्त भी अमृता नहीं होगा उत्तरार्धन हेतुम के योजना पूर्वाधोग्य हेतु अमृत मर्त नहीं होता है मर्तव्य अमृत नहीं होता है इसलिए तस्मा तथ तो तो प्रकृति अन्य भाव कथ हो प्रकृत स स्वभाव से अथा भाव अन्यथा भाव है अन्यथा तुम सत प्रसुति स्वभाव अपने स्वभाव को छोड़कर अन्यथा हो जाए ये न कथित भविष्य कभी नहीं होगा अग्निरी व्यवस्था अग्नि का औष्ण्य अन्यथा को प्राप्त कर शीत हो जाए नहीं होगा यथा अग्नि स्वभावूत औष्ण्य उष्णत तो अग्नि का उष्णतम स्वभावूत है अन्यथा मतलब शैत्य गन नवतम ठीक है ना इसी प्रकार अ स्वभा स्यार तो से अथम अनुचित स्वभावनता नहीं होगा स्वभाव यदि अन्थ हो जाए तो स्वनाश हो रूप तो नहीं स्वभाव स्वरूपनाश प्रसंगा अमृत नष्टी से होगा नहकारेण प्रागुत्पत्मत कार्यकारण उत्पत्तिरकार ब्रह्म उत्पत्ति के पहले अमृत था और जब आकाशादी की उत्पत्ति होती है कार्याण हुआ उत्पत्ति के पश्चात उत्पत्ति के उत्तर कालम नर्त का अनुगमित पहले अमृत था कारण रूप से जब कार्या बनी कार गया तो फिर तो प्राप्त करेगा मृत्यु मरण धर्म को फिर नष्ट हो जाएगा कार्य तथा तो रूपभेदा उभयम अभिद्धम तरूपभेदा कारण रूप से अमृत कार्य रूप से मृत्य स्वरूपभेद हो गया दोनों ही अवृद उभम अवृधि सहरा स्वभावनामृत ये भाव गर्ततामतामृतस्था निश्चल भावो गच्छति मर्त्यतां स्वभाव अमृत भाव मर्तता गति स्वभावत अमृत पदार्थ होता है वह मतत्व को प्राप्त करता है इसे जिसके मत है ततक अमृत हो यदि मर्त्यता को प्राप्त करेगा तो कार्य हुआ आगे फिर अमृतता होने के लिए अमृत मर्त्यता नष्ट होकर अमृत बनेगा कार्य होगा तो अमृत कथम निश्चल स्थाप्य थी तो अमृत फिर निश्चल की रहेगा यदि अमृत होकर के मर्त्यता को प्राप्त तो करे तो अमृत निश्चल कथन रहेगा तो, तो, तो, तो अमृत फिर मर्त्य हो गया मर्त्य नष्ट हो जाएगा पूर्वार्धम साध्याहारम योजे अध्याहार अध्याहार के साथ ये अन्य बताते हैं भाग्यकार स्वभाव अमृत भाव मर्त्यता परमार्थ <kuh> तो जाए तो जिस वादी के मत में स्वभाव तो अमृत भाव है अपना फिर भी अमृत्यता में गति धर्म को प्राप्त करेगा अथत परमार्थ तो जाए तो परमार्थ की उत्पत्ति होगी तो अनस्थ होगा ऐसा स्वभाव तो अमृत होकर के मर्त्य को प्राप्त करे जिसके मत के अनुसार तस्गुत्पत्ति स्वभाव स्वभाव तो अमृत प्रतीक अमृत तो उत्पत्ति के पहले वह पदार्थ स्वभाव अमृत प्रतीक मिथ्या स्वभाव अमृत के स्वभाव अमृत है आगे तरी वर्ष प्राप्त करें तो, तो उत्पत्ति तो के पहले स्वभाव अमृत ऐसा नहीं हो सकता है प्राग्यवस्था कारणस्य जन्म योग्यतः मर्थ्य अवगर मृत्यु प्रतिज्ञा साथ ही चलता सृष्टि के पूर्व अवस्था में भी कारण विशेष था आगे कार्य कारण कार्य कारण जन्म होगा कारण से व कार्य कारण जन्म योग्यतया जन्म की योग्यता उसमें तो फिर मर्तना तो मर्त्य होगा जन्म होगा तो होगा नृत्य व प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा नीचा है कथम तरह तथ्य प्रतिज्ञा योग्यता प्रतिज्ञा कैसे होनी चाहिए जो जन्म होता है कृतक्यन मर्त्यविल अमृत तस्वादि स कारिणाख्यभागवती प्रति तो कृतक अमृत होता है कृतक कैसे कार्य हो गया मर्त्य मर्त्यविलोय हो जाएगा कार्य नष्ट होगा तो अमृत होगा कार्य कारण परिणत होगा कार्य नष्ट होने पर अमृत होगा तो कृतके न मर्त्यविलयन मर्त्य का विलय मर्त्य विलय मर्त्याकाशादी उत्पन्न हुए मरणधर्म उनके नाश होगा नाश होने पर अमृत होगा तो ये तो कार्य हो गया अमृत जिसकें न मरते विलय कार्य तो ऐसा अमृत कथम दादी के, के की भाव कैसे खाई रहेगा अमृत कैसे हुआ कारनाख्य हाव अमृत नहीं सही इसी प्रति सकारनाख्य भाव दादीन सकारनाक्य भाव भगवती इसी दादी के मथन से कारण नामक पदार्थ अमृत होता है मर्त विलय होकर के अमृत होता है ये खाना चाहिए मर्त तो नष्ट होकर अमृत होता है अर्थात स्वाभाविक अमृत नहीं कथं तरी प्रश्न है मुख्या है कथं तरी प्राउर देंगे अमृतावस्था अमृतत्म अवस्था अमृतावस्थापरिणाम अमृतत्व तथा किस्या प्रलय अवस्थाया अमृत अवस्था परिणाम प्रलय अवस्थायान अमृत अवस्था परिणाम अमृत प्रलय अवस्था में मर्त विलय होकर अमृत होगा नवि भाषा में टीका मैं आया मर्त्यवय न अमृत मर्त्य विलय होकर अमृत होगा तो पहले अमृत अवस्था तो का परिणाम हुआ था फिर आगे अमृतत्व तो होगा प्रलयावस्था तो में अमृतावस्था का परिणाम हुआ काल में अब प्रलय अवस्था तो में अमृतत्व हो जाएगा अमृतावस्था परिणाम में न अमृतावस्था का परिणाम हुआ सृष्टि काल में प्रलयावस्था में नहीं काल में अमृत अवस्था का परिणाम होगा परिणाम होकर कार्य बने गया और प्रलयावस्था में फिर मत का होकर के अमृतत्व हो जाएगा तथा तो तो तो किम तो क्या तथा कि आशंका कृतक अमृत तभाव कृतक अमृत स कथम स्थाते निश्चल कृतक कार्य होने से वो अमृत स्थिर कैसे रहा पहले अमृत था कार्याण पर फिर अमृत बना तो अमृत स्थिर कैसे रहा कार्य हो गया तो कार्य होकर नष्ट हुआ निश्चलित से होगा अमृत स्वभावतः न कथन की स्थापित अमृत स्वभाव नहीं रहा कभी किसी प्रकार आत्मजातवादी न सर्वदा अजमना में नास्ती होगा आत्म की उत्पत्ति मानने वाले कीमत मत में अजमना आत्मत तो है ही नहीं सर्व एक सौमर्थ्य हो जाएगा अथ तो अनिर्मोक्ष प्रसंग आपत्ति क्या है मुख्य होने का सौमर्थ्य नित्य वस्तु कुछ ही है कृतक विनाश के व्यासाया कृतक तदनीतमी व्यापति से कार्य है वो अनीत भाव कार्य नएकनीय कार्यंस है तो अन विनाश नहीं कि अनीत जो कार्य है वो अनीत ध्वंस भी विनाश नहीं मानते हैं अनत वेदा सेलोकस भी विनाशी और भाव कार्य हेतु कार्य हेतु नष्ट होगा ही न्याय के लोग ही मानते कृतकत्व से विनाशित व्यापत्व व्याप्ति है यद कृतकम तदनित विनाश हो जाएगा तो यदि कार्य हुआ अजन्मात्मतत्व तो का कार्य देत तो हुआ फिर दे तो नष्ट होकर अद्वेत कहेंगे तो अनित्य हुआ नित्य अजन्मा नहीं रहा किंतु अश्म अवस्थायां कार्यमात्र वस्तु फिर जो कार्य बनेगा सब वस्तु कार्यमात्र ही हो गया कार्य कोई कारण नहीं रहा अजम ब्रह्म तो ब्रह्मा ज्ञान अभावात फिर अजम ब्रह्म सृष्टिकाल में सब अद्दिति आत्म तत्व कार्य बन गया सब कार्य है अजम्मा ब्रह्म कहाँ रहा नित्य ब्रह्म अजम ब्रह्म अस्मी ज्ञान अभावात ऐसे ज्ञान कैसे होगा विचार से ज्ञान मुख्य नुख्य नहीं होगा यह आपत्ति आत्मजातवादी न सर्वदा अजम नाम वस् सौमर्त्य है इसलिए अहम अजन्म आत्म तत्व से ज्ञान नहीं होगा तो मुख्य नहीं होगा परिणामवाद से सृष्टिश्रुति अनुसारे स्वीकारितम् स्वीकार्यम आशंका निरसित पूरा प्रशिक्षित शंका करता है सृष्टि में सृष्टि प्रतिपादक श्रुति है शुत्य में सृष्टि का प्रतिपादन किया गया और सृष्टि श्रुति सृष्टि को प्रथम करने वाले सृष्टि अर्थक जो श्रुति श्रुति के अनुसार परिणामवाद से स्वीकार्यतम जब आकाशवादि की सृष्टि हुई इसे श्रुति में कहा गया है तो मानना पड़ेगा ब्रह्म का परिणाम आकाशवादी परिणाम वादा मानना चाहिए शिकारियों को मास्क सि मान करके शंका करते ऐसे शंका करके निराश करते हैं ूतप भूतथ वापी सृज्यने सश्रुति युति युक्त चवती नेतरत युति युक्त नेतर भूतलो भूदो वापज्यने सश्रुति भूततः अभूततः भूत सृज्यम हैत्व अन्य था भाव अतात्विकथ भाव सात्किणाम अतात्था विवर्त भूतवृष्टि मन अथा अभूततः अवास्तवसृष्टि परिणामवादमानेवर्तवादमा श्रुति ही समान भूतत्व सृज्य माने अभूतत्व सूज्य माने सर श्रुति ही समान श्रुति तो समान कही गया आकाश की यदि उत्पत्ति हुई में सर्प की उत्पत्ति हुई इसे कहा जाता है मधुमी जरा बन गया तो वास्तव सृष्टि हो अथवा अवास्तव विवर्तवाद हो तो सृति में तो इसी व्याख्या शब्द रहेगा उसमें कहीं नहीं कहा गया कि आकाशवादी की पारंपरिक उत्पत्ति हुई ऐसा नहीं आकाशवादी की उत्पत्ति उत्पत्ति तो पारामार्थी हो सकती है और आविध्य भी हो सकती है वाक्य तो शब्द ऐसा रहेगा तो क्या मानना पड़ेगा युक्त युक्तम च तद भगवती न इतर जो निश्चित है समान से युक्त है वही होगा छात्र का सा देखना पड़ेगा और युक्त युक्त हो तद भगवती न इतर अन्य परिणामवादे विवर्तवादी कर सृष्टि सूचे अभिशेषाक परिणामवाद माने गे तो सृष्टि जैसे है विवर्तवाद माने तो ऐसे ही परिणाम वादी के दुग्ध दही बन गया और रदु सर्प बन गई मरुण में जल बन गया तो विव्रत होने पर जैसे बन गया कहा सृष्टि सूचे अभिशेषाक मान है अद्वैत अनुब्धि कर्तव्यता है अद्वैत वाक्य को अनुरोध करने वाली छुट्टी अव्यं एक अद्वैत अनुवती और युक्ति के अनुंच के द्वारा अनुमान होता है युक्ति इसके कारण विवर्तवादी करते रहता है विवर्तवादी की कारण करना है विवर्तवाद होने से प्राप्ति करने भाव नहीं अथाप्ति करने का भाव द्वित अद्वैत ही तात्विक है से दिखता है। अद्वैत अनुगुण अद्वैत अनुगुण अनुकूलत्व अद्वैत प्रतिपादन करने के लिए निषिध्यम का समर्पक है निषद्ध कार्य अद्वैत ज्ञान होगा निषज्ज है द्वैत उपसृष्टिशूचि कहती इसी प्रकार अद्वैत अकूल है प्रमाणयुक्त प्रमाण युक्ति मिथ्यादागृत अद्वैत जिसमें प्रमाण युक्ति अद्वैतमें अद्वैतगंत पारमार्थिव ये फलित निश्चित युक्ति यदव नितर चलो को भी श्लोक व्यावृत्या इस श्लोक के द्वारा जिससे शंका की निवृत्ति होती उसको दिखाते भगवान भास्कर। ननु का भाष्यकार <coughs> अजाति जाते अभाव अजाति अजन्म ऐसे कथन करता है वेदांती, जन्म नहीं हुआ आकाशवादी ऐसे कहने वाला अद्वैत वेदां के लिए कि मत में सृष्टि प्रतिपादी का श्रुति न संगठत सके प्रामाण्य सृष्टि को प्रतिपादन करने वाली श्रुति तस्मा तस्मा आत्मा आकाश संगत आकाशाद वायु इत्यादि सृष्टि प्रतिपादन करने वाले श्रुति प्रामाण्य न संगठ सकते प्रामाण्य को प्राप्त नहीं करेगा प्रामाण्य न होती संगत नहीं होती न संगत होती टीका में यदि आत्मा कार्याण न जाएते तभी सृष्टि श्रुति अश्ष्टा सी पूर्व पेशी का अभिप्राय यदि कार्याण आत्मा न जाएते वास्तव उत्पन्न नहीं होता है तो सृष्टि प्रतिवादी का सृष्टि अश्ष्टा तो असंग होते अयुत यह अभिप्राय पूर्व पेशी का सृष्टि अनुवादिनी स्त्रुतिर अस्तित्व अंगीकर सिद्धांत कहता सृष्टि कथन करने वाले है किंतु वो सृष्टि कथन करने वाले और अनुवाद करने वाले <coughs> प्रपंच भेद दिखता है प्रत्यक्षा तो के प्रमाण से उसको अनुवाद करती हे बाढ़ युते सृष्टि प्रतिपादि का श्रुति सृष्टि प्रतिपादन करने वाले श्रुति है ये समय तो से बाढ़ अर्धांगीकार मिथ्या सृष्टि अनुवादित कथम उपपत्तिरित आ और जो स्थिति सृष्टि प्रतिपादी का स्थिति है वो तो मिथ्या के अनुवाद करने वाले अनुवादित तो है ना प्रथम उपपत्ति वित्तीय कैसे होगी अनुवाद अनुवादित प्राणिक कैसे होगा इसकी आशंका है सात अन्य परा सृष्टि प्रतिपादी का स्थिति है अव्यारात्पर्य वाली है अद्वैत तात्पर्य प्रथम अव्यत तरक सृष्टि और उपपत्ति सृष्टि सूति अद्वैतरक्रमाण कैसे होगा उपाय सोगतराय नास्ती भेद कथन है यदि अद्वैत सृष्टिश्रुते अद्वैतपर तेन तद्विरोधसमस्ताद्रहारुकन आशंक्य उपाय सोगतर कह दिया है सृष्टि प्रतिदुति अन्के अभी पूरे शंकाग्रस्ता है यदि सृष्टिश्रुति अद्वैत है ऐसा उसका विरोध समाधि विरोध से समाधि से विरोध समाधि विरोध समाधि पहले उसके राक्षस किया और ऊपरी समाधान दिया ये दोनों यदि पहले हो गया है अध्यस्ताधि पहले पूर्व कह दिया तभी पुनचोद्यम तब परिहारम फिर उसके ऊपर आक्षेप है फिर उसका परिहार यही कहे पुनर्वृत्ति सृष्टि मिथ्या है मिथ्या सूची का अनुवाद करती है अब ताक पर तात्पर्य यदि पहले कहा पह गया फिर आक्षेप करके समाधान करना है तो क्यों मिलती है ऐसा आशंका होने पर उत्तर देते हैं सिद्धांत इधानी उच्च भी परिहार है परिहार तो पहले हो गया है कहा गया है फिर भी पुनश्च्य परिहारो फिर प्रश्न आक्षेप और परिहार किया जाता है विवक्षिता प्रति सृष्टि सूची अक्षरा नाम अनुलम्य विरोधाशंका मात्र परिहार आए विवक्षिता <kling> <kling> अद्यत में सृष्टिवाक्यं का तात्पर्य है विवक्षिता है मिथ्या सृष्टि रूप है अद्वैत पार्थि उसके सृष्टि सृति अक्षरा अच्छा आनुलम्य विरोध आशंका मात्र यदि पारमार्थिके सृष्टि नहीं है मिथ्यासृष्टि है तो सृष्टि सृष्टि का जो अक्षर है आकाश संभूति इत्यादि ये मिथ्या सृति का तो अनुकूल नहीं है अनुलम्य नहीं रहा में का विरोध हो असंगत है संगत्य नहीं होता अनुलम्य सामंजस्य समानार्थवर्थन ऐसा नहीं अनुलम्य का विरोध होता है सामंजस्य का विरोध है यदि वा मिथ्या सृष्टि है आचार सृति तो की उत्पत्ति हुई ऐसे कैसे कही गई सूचे में का विरोध होता है विरोधी की शंका होने पर शंका मात्र परिहार शंका मात्र की परिहार करने के लिए मात्र के के शंका चौद्य और पीर करते संका मात्र फिर करते मिथ्याशिवाद श्रुतिपदाजत अभवत इदीना असामजस् विरोधाशंकायावन पुनः परहत पुन चपरिहाराथ मिथ्या सृष्टिवाद जिनके मत में सृष्टि मिथ्या है आकाशादी की उत्पत्ति माया से मिथ्या है वास्तव में शुतिपद श्रुति माया जो तथ्य असृजत इदम अभावत ये अभवत यह वाक्य है आकाश पदा आकाशसम्भूत इत्यादी नसाजस्य असमंजस्य होता है सामंजस्यूता है असामंजस्यूद्धाशंकाया असंगता विरोध होता है यदि वास्तव स नहीं है तो अपनी जब तो कैसे कहा गया और तो संगत नहीं होता यही विरोध है ऐसा संकाहन पर तावल मात्र परिहार तुम असामंजस्य का परिहार विरोध का परिहार करने के लिए फिर आक्षेप समाधान श्लोक से तात्पर्य उक्तवा पूर्वाधाक्षराणी व्या करो श्लोक के तात्पर्य कथन करके अभी श्लोक का व्याख्यान करना है पहले पूर्वाध्यक्षर शब्दों की व्याख्या है है भूतवाने पूर्वा से भूत पर वस्तुन वस्तु आकाशादी वस्तु की सृष्टि पर अभूतत्व अभूतत्व तो वास्तव नहीं माया है पर और वास्तविक सृष्टि मानी जैसे वास्तविक सृष्टि माने मायाविना एगो सूर्ज माने वस्तु नहीं जैसे जादूगर बनाता है माया ने बना दिया, दिया।, दिया गया। गया। कर, तो कहते माया ने जादूगर एक पेड़ बना दिया क्या पेड़ बना दिया पेड़ में फल आ गए फल सब को बांटा ऐसे तो मिथ्या होने पर भी इसे कहा जाता है जादूगर ने एक पेड़ बना दिया पेड़ बड़ा हो गया ऐसे फल आ गए ऐसे फल कहते हैं मायाविना एगो सूज मान्य माया भी जैसे कुछ बनाता है इसी प्रकार हो वास्तव बने अथवास्तव तो बने समानुति चुल्या सृष्टिश्रुति बराबर है वास्तविक तो जैसे कहेगी जादूगर बनाता है झूठा तो भी कहते समय से बोलते हैं माया बने ऐसे पेड़ बना दिया वो हाथी बना दिया ऐसे ऐसे कहते इसी प्रकार आकाशवादी की प्रतिपादन तो करने वाला सृष्टिश्रुति छुट्टी वास्तव परमा हो जैसे शब्द प्रयोग जाएगा माया से हो तो समान हो माया हैसा मैया इत्यादिवत सत्तेज असुजत माया हैषा मैया ये पुराण पुराणवाक्य है यहाँ पश्यसी नारद अपने माया भगवान विष्णु दिखाया कि वो तो माया है माया सृता यन्व पश्यसी नारद जो मुझे देखते हो ये नैन माया इस बनायेन्दनाये सर्वूतगुण नई मां मंत महसी संपूर्ण भूतगुणसुक्त मुझे तो नहीं समझो इस जादू ने माया से इसे देखा दिया निर्गुण अशुद्ध तरह से वहां इसे बताया इस जैसे वहाँ माया इसी प्रकार तरती जसूजत श्रुति है माया में भी ऐसे मैंने बनाया ऐसे ऐसे बनाया, बनाया। जादूगर ने बना दिया मृत्यु बना दिया ऐसे कहते सत सत्यत भगवत और ब्रह्म सत्यत हो गया <coughs> मृत पृथ्वी जलतेज है सत्य असत भाग्य का सब आत्मा इसी प्रकार हो गया ऐसे श्रुति है ये श्रुति देवत तो व्याघ्रवत इसी बात क्या देवता व्याघ्र हो गया व्याघ्र वस्तु तो नहीं ये माया व्याघ्र इसे बना देता देते तो व्याघ्र हो गया होता नहीं हुआ जैसे लगा मिथ्या होने पर भी अभवत कहते इसी प्रकार वो ब्रह्म प्रत्यत हो गया तो मिथ्या में भी ऐसे अभवत प्रयोग होता न तो सबसे विशेषण अतः उपलब्ध थे वहाँ के सत्यम अभवत सत सत्य सत्यम अभवत और सब तेज असुजतः सत्यम तेज अस ऐसा कोई विशेषण नहीं है सृति हुई ऐसे कहा तो जादूगर बना दिया ऐसे भी कहा जाता है कोई विशेषण ऐसा नहीं कि सत्यतम विशेषण अतः उपलब्ध थे श्रुति में तेनाली मायामयाम सृष्टियाम अपनी सृष्टि श्रुति सृष्ट इतर था इसलिए सृष्टि मायाम ही मानेगी ऐसा मानने पर ही सृष्टि प्रतिपादी का सूची जुटता है ऐसे सर्वश्य अब इसे शंका करता है पूर्वशी गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत है यह न्याय गौण और मुख्य जब होता है तो मुख्य में कार्य लेना मुख्य अर्थ लेना है गौण अर्थ नहीं लेना ये न्याय लेना है मुख्य अर्थ को छोड़ेंगे कोई बाधक होने पर गौणार्थ लिया जाता है न तो मुख्य अर्थ लेना चाहिए तो स्थिति स्थिति है तो के ले, फिच्थी, फिच्थी ले चाहिए इस कर, का आशंका करके करके न्याय करता है में गौण मुख्य शब्दार्थ प्रति पथा शब्द का अर्थ एक मुख्यार्थ के मुख्य अर्थ है गंगा पद का मुख्यार्थ है प्रवाह गौणार्थ अर्थ चीर तो गंगाया मत गंगायाम नौता इत्यादि कहें तो मुख्यार्थ लेना है गौणार्थ क्यों नहीं तो मुख्यार्थ में कोई बाधक हो तो गौणार्थ लाया जाता है गौण मुख्य और जो है गौणार्थ मुख्यार्थ में मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्ति शब्दार्थ प्रतिपत्ति मुख्य में होनी चाहिए इस शंका है सिद्धांति कहता है अग्नि रानव कितर मानव की अग्निश्व प्रयोग अग्नि आने इत्यादि प्रयोग प्रथम वनती पूरा ऋषि का अभिप्राय पूरा ऋषि तो अग्नि मानव में कहीं मानव के शब्द में अग्नि शब्द प्रयोग कर दिया नहीं था बताया जहा जहाँ अग्नि कहेंगे के वर्ण लेना ऐसा नहीं होता है अग्नि आने का तो वहां कोई लड़का को लेना ऐसा नहीं होता <that -piece>? अग्निम आने तो मुक्ति तो अग्नि का ज्ञान होता है अग्निम आनय इत्यादि तो प्रयोग प्रथम वही प्रतीत होती है और प्रथम मुख्यार्थ प्रती होती है मुख्यार्थ हो बाधक हो तो गौणार्थ प्रतीत गौणार्थ का ज्ञान होगा इसलिए मुख्य मेरे प्रथम प्रतिभा तो सृष्टि सुनने पर मुख्यार्थ प्रति आकाशवादी वित्पत्ति वास्तवत्ति पहले भान होगी मुख्य पद विस्पत्ति पद की विस्पत्ति शक्ति मुख्य अर्थ में गौणार्थ तो लक्षण करते पद की शक्ति मुख्य में मुख्यार्थत या सत्य सृष्टि इसलिए सब शब्द मुख्यार्थक होने के सृष्टि तो प्रतिपादी का सृति मुख्यार्थक है तो सृष्टि सत्य को मानेंगे तो सत्य सृष्टि माननी चाहिए सिद्धांत का अभिकाय मुख्य सृष्टि अंगीकार सत्य सृष्टि न सिद्धत सृष्टि तो मुख्य नहीं मुख्य सृष्टि माने तभी सत्य सृष्टि नहीं और मुख्य सूची तरीके से भूरी प्रयोग विषय पर टिप्पणी कर दिया बहुत प्रयोग कर दिया इसलिए मुख्यता है अस्मत पक्ष सत्य सृष्टि शब्द सत्य सृष्टि सृष्टि शब्द का अर्थ ही नहीं सृष्टि शब्द का अर्थ तो न प्रसिद्ध नहीं सत्यत्य ब्रह्म सत्य तो कुछ सत्य ही नहीं सृष्टि शब्द का अर्थ सत्य सृष्टि सत्य सृष्टि हो नहीं सकती ना न सिद्धांतिकता न अथा सृष्टि का प्रसिद्धता निष्प्रयोजनता अच्छी अब मिथ्या सृष्टि से अन्यथा सत्य सृष्टि प्रसिद्ध नहीं सत्य तो सृष्टि सत्य है ही नहीं सृष्टि शब्द अन्यथा सृष्टि शब्द ऐसा प्रसिद्ध नहीं है सृष्टि शब्द तो जहाँ जहाँ मिथ्यायोजनता आकाश आदि सृष्टि प्रतिपादन करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है टीकाने लौकिका नाम मुख्य सृष्टि है सत्य सृष्टि से न प्रसिद्ध न तेजी तो फलाभात तो निकात्पर्य क्या मुख्य सृष्टि प्रसिद्ध नहीं है हमारे मत में कहा क्योंकि लोक में तो प्रसिद्ध है।, तो है तो कुछ बनाया घट घट बनाया घटी है तो सत्य है तो लोक में सत्य सृष्टि प्रसिद्ध तो है होने पर आकाशाद्य सृष्टि में तात्पर्य सृति का नहीं क्योंकि फलाभाव कोई फल प्रयोजन नहीं तो निष्फल निष्पयजन अर्थ प्रतिपादन करना नहीं होगा फलबद अर्थ ज्ञापक घोटा दे रहा न तरह सृति कात्व सृति का प्राप्त निष्फल अर्थ ने नई व्यक्त निष्प्रयजन प्राप्त अन्यथा सृष्टि का प्रसिद्ध तो न है। सृष्टि प्रसिद्ध ही नहीं सत्य सृष्टि देखा स्पष्ट करते अविद्यास सर्वागौणी मुख्या के सृष्टि जितने सृष्टि गौणी सृष्टि हो अथवा मुख्या सृष्टि हो अविद्या स्थिति विषय आविद्य का वास्तव नहीं न परमात्ता मुख्य स्थिति गौणी स्थिति दो प्रकार जितनी सृष्टि है सब आविद्यक है ठीक में कहते कैसे मुख्य स्थिति सृति गौणी सृष्टि सपने स्वप्न स्थिति सपने में रथा की स्थिति होती गौणी है और मुख्या जागर है स्थिति जागृत काल में घटाधि सृष्टि ये मुख्य है और स्वप्न में रथा की स्थिति वहाँ भी सृष्टि पे और सूजता ऐसे प्रयोग किया गया किंतु है तो जितने मुख्य सृष्टि जागृत काल में हो सपने में मिथ्या सृष्टि हो अविद्या अविद्यावस्थाविद्यावस्था में हो अविद्या भी है ज्ञान होने पर नहीं सत्यम तकमे भावात्म सत्यामे अविद्या होने पर ही तरी सटादे एवं कारण से अविद्या के सृष्टि नहीं घटा सकती तस्याय सत्यामे भावा अविद्या के रहने तरी घटा सृष्टि अभी जानी तो नहीं तत्वृष्टिया का सृष्टि न तत्वदृष्ट का सृष्टि संभव है तत्वृष्टि से कोई कई संभव नहीं तथा सत् परते वस्तु अन था भावसंभवा जो काूतः मिथ्याभूत मिथ्याभूतवस्तु सत परवा वस्तुन अनेथाववा वस्तुन वास्तव अन्य स्थाव वा नहीं हो तथा सत्वन अथवा पर वास्तव तथा सत वत अथवा कार्य विषय वस्तु अन्य स्थाव नहीं है अभुआत्मक अच्छा जो मिथ्या मिथ्याभूत तो है वो सरूपत सत्य नहीं है कार्य विषय सत्य नहीं होगा सत्य कभी नहीं हो सका मिथ्या कभी सत्य नहीं होगी और जो सत्य है, उसमें सतह परत अन्य अभाव नहीं हो सका तब अतिरिक्त में सृष्टि होगा मिथ्या हो तो सृति से अतिरिक्त राष्ट्रीय वस्तु स्वरूप आलोचना वास्तव या सृष्टि अशुष्ट श्रुति में अनुकूल जो वस्तु स्वरूप का विचार करेंगी वास्तविक सृष्टि संभव बनी अब इसमें श्रुति बताते सभा महाभ्यंतराभ्याम अजन्ना आत्मकत्व तो एक ही है उसके अति कुछ अतिथ है नहीं बाहर अंदर तो एक अजन्ना आत्मतत्व अजन्ना है इसकी उत्पत्ति नहीं है सृष्टिर अविद्या विद्यमते किम वस्तु विवक्षित आशंक्य उत्तराधन विभजत सिर अद्याद अविद्या विद्यम अविद्या विद्यम सृष्टि में अविद्याद्वी तो अवद्या में ही के अविद्याण विद्यमान वस्तव नहीं मन से कि वस्तु विवक्षि से कौनसि वस्तु विवक्षित आशंक्य उतराधे उत्तराधे तस्तुति यदि नई करुक् निश्चित यदमेवाद्वित अजम अमृतमित युक्तुत सत्य निश्चित सदव सम्रा एक अद्वितीय अजम अमृतम आत्मतत्व जिस निश्चित शुच्च प्रमाण के और युक्ति वही होगा युक्तिया के सम्पन्न तवे वही चवचान पूर्व ग्रंथ ही पूर्व ग्रंथ में अद्वैत युक्ति से ही सिद्ध क्या उसके विरुद्ध द्वैत मिथ्या अनुमान से सिद्ध हुआ पार्थिक ही है अजम हमेशा एक ही है शिक्षा में निरवयत्व विभुत्व इत्यादि युक्ति आत्मा निरवय है विद्युह इसलिए उत्पत्ति होनी चलती तेनालीतमें श्रुति तात्पर्य तात्पर्य गम्य न दीतम ये फलित शुद्धवा अद्वैत ही श्रुतितात्पर्य गम्य श्रुतितात्पर्य न्ञेय श्रुति का तात्पर्य अद्वैत में ही न दीतित द्वैत का तात्पर्य में शब्द से अर्थवान होता है तात्पर्य में तात्पर्य जिसमें होता है वाक्य का वही अर्थ शब्दार्थ शक्ति से जितने ज्ञान होता है वह शब्दार्थ नहीं सर्वत्र वाक्य का शाब्द हो वाक्य अर्थ ज्ञान के लिए तात्पर्य ज्ञान कारण आकांक्षा योग्यता सन्निधि तात्पर्य ज्ञान कारण है जिसमें वाक्य का तात्पर्य वही वाक्यार्थ होगा विश्वम भूक्ष ये पिता का वाक्य पुत्र के पति यह पुत्र सत्य घर में भोजन करने के लिए जाता है अर्थ तो होता है विश्व खाओ किंतु का अर्थ नहीं, नहीं। है उस वाक्य अर्थ नहीं है वाक्यार्थ के लिए ज्ञान कारण वहाँ तात्पर्य है पिता की इच्छा है शत्रु घर में भोजन नहीं करो शत्रुगृह भोजन निवृत्ति में तात्पर्य होने से विषम भुष शब्द का वाक्य का अर्थ विषका नहीं होता है लक्षणा करके उसे ज्ञान होता है इसी प्रकार है, के तात्पर्य से निश्चित होता है द्वेत नहीं फलित महाभ्य में तबे शुक्ति अर्थ बोति नेतरत कदाचित तो का अर्थ तो जो निश्चित है प्रमाण से तात्पर्य से निश्चित ता है इसके लिए युक्ति है वही है अन्य कदाथित न होती बन ही सका पार्थिक है ओ भद्रम सुनिया देगा भद्रम पशे मा क्षेत्र Baby, you're my sunshine.